सम्वेदना, ब्लॉक की ब्लौक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ आठ हसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान विकच उठी डालों में निरख मैथिली की मुस्कान कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़ नाट्य के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहाँ करते थे शाखा सनस्थ वे समधूप रस का भोग वहाट अभिनय आरम्भ करने को कोलाहल भी करते थे पंचवटी की रंगभूमि को प्रिय भावों से भरते थे सीता ने भी उस रमणी को देखा लक्ष्मण को देखा फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा देवर तुम कैसे निर्दय हो घर आए जन का अपमान किसके पर नर तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच देने में का तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद कब से चलता है बोलो यहाँ नूतन शुक्रमभा संवाद बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही अजी खिन्न तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही घर में ब्याही बहू छोड़कर कर यहाँ भाग आए हैं ये इस वह मैं क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी रहो यहाँ तुम अहो तुम तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी पर तुम हो ऐश्वर्यशाली हम दरिद्र वनवासी हैं स्वामी दास स्वयं है हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूंगी मैं परिवेषण तक मृदुल करो ऐसी तुम्हें न करने दूंगी मैं हाँ पालित पशु, पशु पक्षी, पक्षी मेरे तंग करे यदि, यदि तुम्हें कभी, कभी उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम से भी कहीं देवरानी यदि अपनी, अपनी मुझे बना लो तुम देवी सीता बोली वन में तुम एक बहन यदि पाऊंगी तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुह फेरे बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी? इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी अभी, अभी आप, आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की, की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ आठ वाचक स्वर पर, भारती परिमल